ओम जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय गोपाल जय जय जय गोविंद जय जय जय पुरसाव देहिदाऊ जय सुतम भगवती प्रणाम विश्वस्मै ओम जय पराचे सु सतयो दिव्ययस्य सियासे कमल प्रगत वामे मम रंजते विश्वरंजकाय नवलक्षणम प्रसिद्धम शिरोसुमाफिलकवधामकधामम को वन्दे हम श्री हम और वंदेहुरोपकमल वैष्णवा श्रीरूप साग्र जातम सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैतम सारधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पद सहगणललता श्री विशाखाता नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दीवीं सरस्वती व्या तयमुदी बांझाक्य कृपाभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कृणामश हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तिमु सुमते रघुनाथ दास और श्री जी भूमि बोलो शुभृंदावन बिहारी श्री, श्री जगदानंद पंडित उनकी चरित्र का अनुपण कर रहे हैं जगदानंद पंडित ने श्रीमद महाप्रभु के प्रति अनेक अनेक बार श्री सत्य भाजी की तरह से बामता का भाव प्राप्त हो जाता है और बामता के भाव को धारण करके ये महाप्रभु से क्रोध करते हैं गुस्सा करते हैं परंतु गुस्सा करने पर भी ऊपर से क्रोध प्रकट नहीं करेंगे भीतर क्रोध है और ऊपर वे अपने ऊपर दोष देंगे श्री जगन्नाथपुरी में से ये गए बंगाल में नवद्वीप वहां से एक सुगंधी चंदन के तेल की हरिया लेकर के आए कि महाप्रभु का सिर गर्म हो जाता है इसलिए तेल वेल लगा देंगे औषधि का तेल सुगंधी तेल और महाप्रभु कह रहे हैं कि ये तेल लगा करके जिसमें बाजार में, में निकलूंगा सब लोग ये कहेंगे ये दादी सन्यासी है स्त्री संघ करने वाला सं, सन्यासी है ऐसी मेरी हंसी करवाओगी तुम ये तेल लगवा करके तेल नहीं लगाऊंगा इस तेल का सबसे बढ़िया उपयोग यह है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के इस तेल को दे आओ और इससे जगन्नाथ जी के दीपक में ये तेल काम में आ जाएगा एक बार कहा दो बार कहा तो फिर श्री जगदान जी को ऐसी गुस्सा आई कि वहां पर नहीं मैं इतनी मेहनत से तेल लेकर के आया वहां पर वो लगाएंगे नहीं अब इस तेल की क्या उपयोग और कहकर के वो पूरी की पूरी हाड़ी उसको आंगन में फेंक दी और जाकर के चुपचाप बिना भोजन किए बिना कोई काम किए और अपने केवार बंद करके सो गए महाप्रभु डर रहे हैं इनके प्रेम के आगे बोल महाप्रभु उस समय कह रहे हैं कि भाई के खोलो क्यों खोलो और महाप्रभु के कहने से क्या खोले और कह रहे हैं कि तुमने प्रसाद पाया कि नहीं भिक्षा हुई कि नहीं महाप्रभु जब आए तो ये शक पक आ गए जगदानंद पर और कह रहे हैं हां कल दूंगा कल दूंगा इसी तरह से श्री जगदानंद मन में विचार कर रहे हैं कि महाप्रभु सोते हैं केले के पत्ते के ऊपर बिछा करके केले के पत्ते के ऊपर सोते हैं अब पत्ते की जो कंठल है वो महाप्रभु की चुपती होगी तो इन्होंने सुंदर बारिक रेशमी एक बारीक जो कपड़ा है सूती उस सूती कपड़े को लेकर के उसको रंगा करके और उसमें सेवल की रुई भरा करके गद्दा तैयार किया कहा महाप्रभु को सो महाप्रभु कह रहे हैं कि सन्यासी होकर के गद्दा सौंगा गद्दे पे सोऊंगा क्या सन्यासी को तो पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए उसका नियम है और महाप्रभु ने जब गद्दा नहीं लिया तब जगदानंद पंडित ने बड़े कठिन से महाप्रभु को इस बात के लिए राजा की राजी किया राजे क्या किया महाप्रभु को राजी होना पड़ा इनके गुस्से को देखकर कि फिर गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। उस केला जो है वो केले के ही सूखे पत्ते लिए सूखे पत्ते लेकर के उनको चीरा बारीक बारीक चीरा और बारीक चीर करके और महाप्रभु के पुराने दो बहबास उन बहे वासों को ही सिल करके और उनके भीतर वो रेशे केले के पत्ते के सूखे केले के पत्ते उनको डाला डंठल निकाल दी जिससे गले नहीं चुभती थी डंठल और श्री महाप्रभु को उस पर स्वीकार करना पड़ा सोना स्वीकार करना पड़ा श्री स्वरूप जगदानंद उनके हृदय में वृंदावन दर्शन करने की बड़ी इच्छा महाप्रभु से कई बार ये कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाने के जाना है मसरा दर्शन करने जाना है महाप्रभु इनको आदेश नहीं दे रहे हैं मानो लो ये दिखा रहे हैं कि श्री जगन्नाथ पुरी श्री नवद्वीप और श्रीमद वृंदावन और गोलुक ये सब एक वस्तु है कोई अंतर नहीं जो वृंदावन है, है वही श्री जगन्नाथपुरी है वही नवद्वीप होकर के विराजमान है और वही ऊर्ध गोलोक होकर के विराजमान इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब ये कुछ कह नहीं पाए तो श्री महाप्रभु उनसे ये बार बार कह रहे हैं कि चला जाऊं चला जाऊं भीतर असली में थोड़ा सा गुस्सा भी है जगदानंद के थोड़ी थोड़ी सी नाराजगी भी है कि महाप्रभु का कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है ये सन्यास में इतना कष्ट भूगते हैं ये प्रेम इतना है कि वो कष्ट देखा नहीं जाता है तो कहते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ तो असली में गुस्सा में कह रहे हैं ये कि कष्ट देखते नहीं बन है इनकी स्थिति बिल्कुल उसी तरह से है जैसे श्री नारे कृष्ण के द्वारका में गारहस्थ का दर्शन करते हैं और गारहस्थ का दर्शन करने में यदि कृष्ण को नाकृत लीला में ये सूर्य को अर्घ देते हुए संध्या करते हुए देवताओं को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हुए देखते हैं नारद जी को अच्छा लगेगा क्या नार जी को अच्छा नहीं लग रहा है कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के कृष्ण की निराकृत लीला का दर्शन करना पड़ता है इसलिए हमारे लिए तो जगत ही अच्छा है चौदह भूमो में घूमते रहे और वहां पर कृष्ण कथा तो भी मिलती है वहां पर कृष्ण कथा का, का श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन होता है माधुर्य का दर्शन होता है और यहाँ पर तो कृष्ण को यदि देवता ऋषि पितर गैया इनका पूजन करते हुए देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि जगत के ईश्वर करके किसकी पूजा करें तो जैसे कृष्ण का दर्शन करके गार गी उनके आचरण का दर्शन करके श्री नारद जी लौट जाते हैं आज्ञा लेकर के ऐसे ही श्री महाप्रभु इनको क्या कोई तप करने की जरूरत है सारे तत्व इनके लिए है और इनको किसके तप, कौन से तप की जरूरत है तो इनके तप के आचरण को देखकर के अच्छा नहीं लगता है श्री जगदानंद पंडित को इसलिए वे कुछ दिन लीला में रसमय जो भूमि है उस रसमय भूमि श्री वृंदावन का विशेष रूप से दर्शन करना चाहते हैं जहां पर हठयोग नहीं है जहां पर कठिन साधना नहीं है केवल रसमयी साधना है उस वृंदावन का दर्शन करना ये चाहते तो भीतर थोड़ी सी गुस्सा भी है कि प्रभु का यहां पर ये इतना कष्टमय जीवन देखना पड़ता है हमको अच्छा नहीं लगता है इससे थोड़ी देर दूर होना चाहते अब प्रभु सब पहचान गए और पहचान करके प्रभु ने इनको अनुमति प्रदान कर दी श्री सौरू दम्बर ने श्री महाप्रभु के पास में सिफारिश की कि ये वृंदावन दर्शन करना चाहते हैं प्रभु की आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा सौरूप दामोदर से महाप्रभु के पास में कहलवाया बार बार आज्ञा मांग रहे हैं आई देखी थे ये गौर देश आए ज्यादा रुकूंगा नहीं महाप्रभु के बिना रुक तो सकते नहीं है परंतु एक बार वृंदावन चक्कर लगा करके दर्शन करके फिर देखे होगा जैसे गौर गया था गौर में कुछ दिन रहा नवदीप में मां के पास में शची मां के पास में फिर जैसे लौट करके आ गया ऐसे ही एक बार देख वृंदावन देखे ऐसा महाप्रभु से कहा स्वरूप गोसाई बोले प्रभु आज्ञा दे उस समय स्वरूप गोसाई उनको श्री महाप्रभु ने कहा अच्छा वो जाना चाह रहे हैं तो जाए परंतु तो एक बार जगनानंद को मेरे पास में भेजना मैं सिखाऊंगा तो मेरी शिक्षा लेकर के फिर वृंदावन जाए श्री जगनानंद तुरंत ही पहुंच गए तो महाप्रभु ने बुलाया है मैं वृंदावन यात्रा करने के लिए जा रहा हूं क्या सावधानी रखनी है ये महाप्रभु मुझे बताना चाहते हैं इसलिए मैं उन सावधानियों को सुन तो ये महाप्रभु के पास में पहुंच गए अब महाप्रभु कह रहे हैं कि देख भाई तुम वृंदावन जा रहे हो ना ये सावधानी रखना यहां से वाराणसी पर्यंत स्वच्छंदे यावे पौधे बनारस तक कोई रास्ते में कोई डर है नहीं कितनी सुरक्षित बात है वृंदावन तो में डर है वाराणसी <laughs> तो तक जाओगे तो वाराणसी तक जाने में तो कोई डर है नहीं आनंद से स्वच्छ होकर करके जाओ वहां चोरी चकारी मारपीट इन सब का कोई डर नहीं है परंतु वृंदावन में पहुंच के वृंदावन में तो बहुत सारे कठिनाइयें हैं भगवत सिंह जी का वो प्रसिद्ध वो एक छप्पे है के माछर माछी मांगने मुंह से बंदर चोर जीव का दीम का दीमक जीव का दसवें जागा चोर जागा चोर दस जो है वो वृंदावन में रहने पर कठिनाइयां हैं भगवत की समय होंगी भी, अभी भी है वैसे कठिनाइयां तो दस कठिनाई जो है वो भगवत रसि का छप्पन छप्पे है कि दसविद जागा घोर बास क्यों कीजे बन में असन बसन नहीं मिले रहना धीरजन में भगवत रस का आनंद कहे श्रुत साखी और बेहरत श्यामा शाम तहां नहीं माचर माखी माचर माखी मांगने माशक माचर माछ माछर मा, मन मच्छर वृंदवन में बहुत है माछर अः माछी माछी माने वृंदावन में मगर ये मगर भी थे यमुना जी में उस समय और यमुना जी में कछुआ बहुत थे वे पकड़ लेते थे कछुआ का डर तो आप हम लोगों की तो माने बचपन में हम लोगों ने देखा है बहुत ज्यादा कछुआ थे वृंदावन तो माछर माछी माछी माने जलचर पक्षी जलचा जीव मांगने मांगने वाले बहुत है वृंदावन में से बहुत है वृंदावन में बंदर बहुत ज्यादा हो गए पहले की अपेक्षा माछर माछी मांगने से बंदर चोर बहुत है और कांटे दीमक जीव का वृंदावन में कांटे बहुत है बेरिया बहुत थी पहले गोखरू बहुत थे कांटे कांटे बहुत हैं और दीमक दीमक थे और जीव का माने सांप बिच्छू भी बहुत थे जीव भी बहुत थे और जागा जागा माने झाड़ फूक करने वाले और ताबीज बना करके देने वाले ये झाड़पू फूक करने वाले जागा लोग जो थे वे भी बहुत थे तो दसबिंद घोर ये दस जो आपत्ति है वो वृद्धावन में बहुत थी माछर माछी मांगने से बंदर चोर कांटे, दीमक जीविका और दसविद जागा जागा माने झाड़पूक करने वाले तालि बना करके देने वाले ये घोर दसविध जागा घोर वास क्यों कीजिए वन में वृंदावन में कैसे बास किया जाए आसन बसन नहीं मिले यहां पर भोजन मिले नहीं और वस्त्र भी नहीं मिले घर में कहते थे पहले पुरानी कहावत थी कि वृंदावन तो भोजन थाली है बाहर से कमा करके लाओ वृंदावन में बैठ करके भोजन कर लो जाना पड़ेगा बाहर कहीं आजीविका के लिए तो भोजन वृंदावन भोजन थाली है ये बड़े बूढ़ों के वृंदावन के जो मुन्नवासी थे उनकी ये थी कि भाई जाते हैं कहीं कथा वार्ता कहीं पंडिताई करके लेकर के आ जाओ वृंदावन में बैठ करके अपने प्रसाद पालो फिर तो जब पूरा हो जाए तब फिर चले जाओ बाहर <laughs> कमा करके ले आओ <laughs> तो भोजन थाली है यहां तो वृंदावन तो दस मिनट जागा घोर बास क्यों कीजिए वे ने बसन नहीं मिले मैं तो असन माने भोजन और बसन माने कपड़ा मिले नहीं रह के और धीरे स्तन में भगवत रसिक अनन्न्य परंतु भगवत रसिक कहते हैं कि वृंदावन में आनंद जन्म मिलते हैं अनन्न्य भक्तों जल एक लाभ भी है कि वृंदावन में अनन्यजन उनकी संगति है कहे श्रुत साकी ये श्रुति भी इस बात में साक्षी है कि यहां वृंदावन में नित्य लीला हो रही है और अनन्न्य जन मिलते हैं अतः बेहद श्यामा शाम वृंदावन में श्यामा शाम नित्य विहार करते हैं और जहां वृंदावन में बिहार करते हैं उस दिव्य वृंदावन में तहा नहीं माछर माखी वहां पे ये दसों दोष नहीं है न मच्छर है न मक्खी है वो दिव्य वृंदावन की भूमि है इसलिए वृंदावन का वास्प तो श्रीमंद महाप्रभु भी कह रहे हैं कि भाई व्यावहारिक दृष्टि से काशी तक जो रास्ता है वो पूरा सुरक्षित है वहां पर चोर बटमारी मारपीट ये सब नहीं है गाली गलौज ये सब नहीं है परन्तु वृंदावन में जब पहुंचोगे तो बोल तो हेला हो बचन अंत गाली शाम देखी मधुपुरी तुम्हारी तो यहाँ पर गाली देकर के सब बोले और हेला पाड़ना माने किसी को बोलाना हो तो हेला पाड़ ले तो बोलने को हेला कहते हैं और बचन जो है वो गाली के हैं गाली देकर के आप तो समाप्त हो गया पहले तो आ, गाली देकर के खूब बोलते थे घरों में खूब गाली दे करके बोलते थे कोई गाली गाली मानी नहीं आती थी वो तो बोलचाल की भाषा थी तो ये तो मूल जो वृंदावन के जो निवासी हैं उनको तो वो गाली गाली नहीं लगती थी तो ये वृंदावन तो में जाओ तो वाराणसी तक तो ठीक है परंतु तो वाराणसी के आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा आगे सावधान यावे आदि साधे आगे जब जा रहे हो तो कोई ग्रुप बना करके जाना क्षत्रिय आदि कोई ताकतवर व्यक्ति हो रक्षक हो उस रक्षक को साथ में लेकर के फिर जाना केवल गौरिया पाई ले गौरिया लोग तो बड़े सीधे साधे से ढीले ढाले से हैं और उन केवल गौड़ियाओं को आता हुआ बंगाली गौरिया को आता हुआ देखा तो उसको तो वहां पर बाट पाड़ी बांधे कहीं उनके साथ में राजनी करते हुए उनके धन को भी छोड़ा लें और उनको बांध करके रख लें यही हमारी बड़ सेवकाई आई कि दंड कमंडल न ले छोड़ाई कुछ ऐसी स्थिति है कि यही हमारी सबसे बड़ी सेवकाई है कि तुम्हारे दंड कमंडल इनको नीचा छोड़ा लें तो बस इसको ये, ये कोई कम सेवकाई है क्या तो सब लूट बांधे राखे सबको लूट करके बांध करके यहाँ के लोग रख लेते हैं और यही बारिंद न दे और लौटने नहीं देते हैं घर वालों के पास में खबर करो इतना पैसा हमको दो तब तुमको जाने देंगे तो ये राजनी और है और राजन करके लोट रोक करके और रख दे या बारे ना दे दोबारा लौटने नहीं देते हैं मथुरा गेले अब किसी तरह से पहुंच जाओ मथुरा तो फिर दोबारा एक सावधानी रखना जगदानंद ध्यान रखना जब मथुरा पहुंच गए रास्ते में तो ये सावधानी रखनी है बनारस तक कोई खतरा नहीं है बनारस से लेकर के मथुरा तक जाने में खतरा है वहां पर किसी आदमी को साथ में लेकर के जाना और मथुरा जब पहुंच जाओ तो वहां पर सनातन संज्ञी रही बा वहां पर सनातन गोस्वामी के पास में रहना सनातन गोस्वामी जी ने ठेका ले रखा है जो भी वृण्डा बन आते हैं उनका असन बसन सबकी व्यवस्था करना उनके भोजन की चिकित्सा की रहने की ये सारी व्यवस्था का ठेकेदारी रूप सनातन की है वहां पर वो कह रहे तो सनातन के संग में ही रहना मथुरा स्वामी सभा चरण बंदेवा और मथुरा के जितने भी चौबे हैं मथुरा के स्वामी स्वामी मानी पंडा मथुरा के जो पंडा हैं उन सबके चरणों की वंदना करना दूरे रही भक्त करी संज्ञ ना और एक बात और है कि ब्रिजवासियों से एकदम मिलकर के घुल मिल करके मत रहना ब्रिजवासियों से थोड़ी दूरी बना करके रखना क्योंकि इनमें आचार विचार नहीं है ये तो ठाकुर जी के साथ में खेलते हैं ठाकुर जी के साथ में धक्का मुक्की भी कर लेते हैं गाली गलोज भी हो जाती है ठाकुर के साथ में तो इसलिए उनके साथ में रह करके तुम मत रहना उनके साथ में थोड़ी देर उन, उनके साथ में दूर ही रहना दूर रही भक्ति करी उन ब्रिजवासियों की भक्ति दूर से करना क्योंकि उनमें आचार विचार की कमी है कभी नहाए कभी नहीं नहाए कभी देर से नहाए कभी बिना नाई भोजन कर ले इन बजवासियों का क्या ठिकाना तो इनके साथ में शौच आचार इनकी इनमें कमी है इसे दूर रहो भक्ति करी थोड़ा तो दूरी बना करके रखना सुरक्षित दूरी बना करके इनसे रहना संगे ना रहेवा इनके साथ में ज्यादा नहीं रहना ता आचा, आचार चेष्टा तेरते ना पारे एकदम स्पष्ट कह दिया ब्रिजवासियों का जैसा आचार और चेष्टा है उसको तुम मत करना क्योंकि ब्रिजवासी तो नित्य पर कर हैं, अब एकाश्य नहीं करना तुम भी एक एकाशी नहीं करने लगो ऐसा मत मत करना हां यही ये, ये कहने का तात्पर्य है जो सिद्ध स्वरूप की जो बात है वो ब्रिजवासियों को तो शोध शोभित होती है परंतु जिनके सिद्ध शरीर नहीं है उन लोगों को ब्रजवासियों का अंकन करना शोभित नहीं होता है तो इसलिए तावार आचार चेष्टा उनकी आचार चेष्टा ते तेना पारिवा उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ब्रिजवासी तो आनंद पूर्वक ग्राजी के ऊपर गोबर थापे ऊपरा थापे ग्राज जी के ऊपर खेले और तुम चढ़ने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो ऐसा मत करना वे काशी करें नहीं करें तुम मत करना वे तुलसी की वंदना करें कि नहीं करें पर तुम मत तुमको करनी पड़ेगी वे गुरुजनों की चरण ले नहीं लें पर तुमको लेनी पड़ेगी ठाकुर के साथ में वे कैसे बोले तुम वैसा नहीं बोल सकते हो तो ये ध्यान रखना ता आचार चेष्टा ते ना परिवा उनका आचार चेष्टा कैसी है इसमें तुम मत पढ़ना तुम तो शास्त्री जो विधि है उसको ही स्वीकार करना अब ब्रजवासियों की तो ये दशा कि सामेरे से की एकादशी और संध्या को बनी बढ़िया खीर तो ये बस हो गई एकादशी संध्या को खीर खा लेंगे एकादशी बस छोड़ने में जरा भी उनको सब कुछ नहीं होगा तो ये कोई बढ़िया आ, पहले से ही पूछ लेंगे आज रसोई में क्या क्या फल में क्या चीज बन रही है और द्वादशी में क्या चीज बन रही है तो आज एकासी करनी है कि द्वासी करनी है ये मीनू देख करके फिर उनका एकासी निर्णय होगा तो ये इस चक्कर में उनके चक्कर में तुम तुम तो शास्त्री जो विधि है उसका ही पालन करना समातन सबके कर दर्शन श्री समातन गोस्वामी के साथ में वृंदावन के जितने भी वन हैं उनका तुम दर्शन करना सनातन गोस्वामी जी को साथ में लेकर के सनातन गोस्वामी के साथ में वन का दर्शन करते हुए विराजमान हो सनातन संग ना छाड़ी में एक क्षण सनातन का संग एक क्षण के लिए भी छोड़ना मत तो सनातन का संग एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना बचपन में कई बार एक आशी करते एकासी में तो बढ़िया बढ़िया माल है और संध्या के समय कोई बढ़िया चीज आ गई तो के बुझे आज मेरी एक एकासी छूट एकासी बिगड़ गई तो आप, आप तो दादाजी लगाते तो ये जो ब्रजवासी जो है उनका वो आचार चेष्टा ते ते ना पारे वह उसकी आचार चेष्टा इनको मत लेना सनातन संघ करिए बन दर्शन सनातन के साथ में वृंदावन के दर्शन करने के लिए बन के दर्शन करने के लिए जाना सनातन संग ना छाने वे एक क्षण सनातन का संग एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना सनातन को स्वमी कर सकते शीघ्र आशी तह नही चिरकाल वहां से शीघ्र दर्शन करके अपनी तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए फिर लौट करके आ जाना ब्रिज में ज्यादा दिन मत रहना महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी जी से रघुनाथ दास गोस्वामी से कि तुम वृंदावन जाओ स्थिर रूप में वृंदावन में निवास करो और जगन्नाथ जी से कह रहे हैं कि वृंदावन में ज्यादा मत रहना नहीं तो ब्रिजवासियों के साथ में मिल जाओगे और मिलकर के कहीं ब्रिजवासी जैसे प्रेम में कृष्ण का अपराध करते हैं आचार का त्याग कर देते हैं इसी प्रकार कहीं तुम आचार का त्याग मत कर देना तो शीघ्र शीघ्र जाना वहां पर ज्यादा समय मत रहना गोवर्धन ने ना चढ़ी देखी गोपाल अब वहां पर श्री गोपाल गोवर्धन के ऊपर विराजमान है जतिपुरा में श्री श्रीनाथ जी उनका दर्शन करने के लिए गोवर्धन के ऊपर चढ़ना मत क्योंकि दर्शन करने के लिए गोवर्धन के ऊपर जाना पड़ेगा अब ब्रिजवासी तो जाएंगे तुम जाओगे तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसलिए जब ठाकुर नीचे आ जाए तब गौरिया लोग सब मथुरा में हल्ला मच गया वहां पर कि औरंगजेब का आक्रमण होने वाला है उस समय श्री गिराज जी को लेकर के श्री जी विठल जी वे तुलसी चबूतरा पे आ गए और वहां पर श्रीनाथ जी दो महीने विराजमान रहे हमारी ननिहाल है तुलसी तुलसी चबूतरा वही श्रीनाथ जी की बिल्कुल बैठक के बिल्कुल बगल में ही पास में ही सामने चबूतरा तो फिर यहां से रूप सनातन ये सब जाते और तो वहां पर निरंतर निवास करते रोज दर्शन करने के लिए श्री शिनाजी के दर्शन करने के लिए जाते परंतु तो इनको दर्शन देने के लिए ही श्रीनाथ ने हल्ला मचवा दिया और शिनाजी को उतार करके जब सतगढ़ा पर ले आए तो सतगढ़ा की बैठक भी में श्री शिनाजी का दर्शन करने के लिए वृंदावन के जितने भी रसकजन है रूप सनातन ये सबके सब के वहां जाते तो गोवर्धन ने ना चढ़िए चढ़िए देखिते गोपाल गोपाल का दर्शन करने के लिए मत चढ़ना आमे है आशित कहिए सनातन सनातन गोस्वामी से कहना कि मैं भी आ रहा हूं महाप्रभु ने कहा तो सही पर आई नहीं कभी इतिहास में महाप्रभु एक बार आए फिर दोबारा वृंदावन आए नहीं परंतु तो यहां पर महाप्रभु कहरा रहे हैं के सनातन से कहना आमिर आश्री छी और यह सनातन मैं भी आऊंगा ये सनातन से कहना और श्री महाप्रभु आएंगे ये विचार करके सनातन गोस्वामी जी ने बाद में रामदास कपूर इत्यादि से कहकर के श्रीमद महाप्रभु के निवास के लिए अलग से मंदिर की रचना करी श्री गोविंद देव जी का श्री मदनमोहन जी का जो मंदिर है उसमें एक तो है बड़ा शिखर और एक है छोटा शिखर तो छोटे शिखर में तो श्री मदन मोहन जी विराजमान थे रहेंगे तो महाप्रभु रहे तो के लिए जो बड़ा आजकल जो बड़ा शिखर दिखता है जिसका शिखर ऊपर का आ, आ, नहीं है का, कलश जिसका चोरी चला गया था तो वो शिखर बाद में बनवाया गया वो महाप्रभु के लिए असली बनवाया बन गया क्योंकि मदन मोहन जी तो बगल के जो मंदिर है उसे मिला हुआ जो मंदिर है चिपका हुआ उस मंदिर में मदन विराज तो मानते वो मंदिर पुरानी जो मंदिर का जो नक्शा है उसी आर्किटेक्ट के आधार पर बना हुआ है जगन्नाथ जी के मंदिर के आधार पर ही गर्भगृह है गर्भगृह के बाद में फिर जगमोहन है जय विजय जै मंडप जय विजय जै मंडप के बाद में फिर नाट्य मंडप और नाट्य मंडप के सामने फिर भोग मंडप तो मूल गर्भगृह के आगे जगमोहन जयवीय मंडप जयवीय मंडप के आगे नाट्य मंडप जहां पर नाट्य गीत उन सबका गायन होगा बड़ा मैदान और उसके आगे फिर भोग मंडप तो उसी पैटर्न पर जगन्नाथ जी के मंदिर के जो पैटर्न है उसी के आधार पर श्री मदन जी का तो ये मंदिर बनाया था पहले ही परंतु बाद में जो बड़ा शिखर है मदन जी के मंदिर का वो बाद में रचना हुई और वो उसका आधार जो था वो यही था कि आम ही आश्रित इच्छे की मैं भी आऊंगा तो महाप्रभु आएंगे तो महाप्रभु के लिए वो मंदिर पहले बनाया गया महाप्रभु कभी आए नहीं फिर वहां पर कई चित्रपट श्री महाप्रभु के वो पधराए गए सेवा कोई ना सेवा पधराई गई महाप्रभु के लिए वहां पर उसमें कोई रहा नहीं तो कहिए सनातन में अमार तौर एक स्थान ये वृंदावन मेरे लिए भी वृंदावन में एक स्थान बना देना मेरे लिए भी वृंदावन में एक स्थान तुम बना देना अमार तौर मान मेरे लिए भी एक स्थान ये करे वृंदावन वृंदावन में बना दे कही ना आलिंगन ऐसा कहकर के श्रीमद महाप्रभु ने जगदानंद जी का आलिंगन किया और जगदानंद चल प्रभु बन दिया चरण जगदानंद प्रभु के चरणों की वंदना करते हुए उस समय चले विदा हुए श्री चैतन चरतामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है प्रायः चैतन चरतामृत के प्रसंगों को इतिहास के क्रम में बड़ा सत्य पाया गया उसमें अहम अहम का अहम पूर्व अहम पूर्वम पूर्व यह भावना नहीं है और इतिहास के साथ में कम से कम छेड़खानी की गई थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे है परंतु तो अधिकांश में बिल्कुल ऐतिहासिक जो क्रम है वो ऐतिहासिक क्रम और ऐतिहासिक जो तिथियां हैं वो बिल्कुल दृश्यमान इतिहास के साथ में मेल खाती हुई विराजमान इसलिए चेतन चरतामृत का उपयोग इतिहासकारों ने बहुत किया जो इतिहास रखा गया उसमें चेतन चित्राम का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ और उनको प्रामाणिक करके ही कहीं माना गया जबकि दूसरे जो ग्रंथ हैं अन्य संप्रदायों के उन संप्रदायों में अपने आचार्य की महिमा का गायन करने के अति उत्साह में कहीं इतिहास के साथ में भी छेड़खानी की तो ये चेतन चतामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है के सैद्धांतिक दृष्टि से तो गजब है जितना भी शन गोस्वामियों का आश्रमन महाप्रभु का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो तो मितंच सारंच वचोई के साथ में यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया एक अद्भुत है ग्रंथ और एक ग्रंथ को पढ़ लिया जाए तो संपूर्ण शास्त्र का साथ समझ में आ जाए और इसके विषय में तो चेतन चरित्र के विषय में तो यहां तक कह दिया गया कि यदि कभी काल के प्रभाव से संपूर्ण साहित्य नष्ट हो जाए और एक चैतन चेतामृत बच जाए तो ज्ञान की हानि नहीं होगी इतना तक यह कह दिया गया महापुरुषों में तो चेतन चितमृत की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी तरह का ज्ञान इसमें अत्यंत अत्यंत सुरक्षित होकर के विराजमान है और एक चेतन चरतामृत का यदि कोई ढंग से अध्ययन कर ले तो उसे सारे सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे और सिद्धांत में वो कभी लड़ाएगा नहीं चूकेगा नहीं चेतन बोलो चेतन चरतामृत ग्रंथ की अद्भुत ग्रंथ और आधी आधी लाइन में आधी आधी प्यार में इतने बड़े बड़े सिद्धांत कह दिए गए जिन सिद्धांतों का व्याख्यान करने में पूरे के पूरे पोथा भर लिखने पड़े पोथियां लिखने पड़े और उन पूरे सिद्धांतों को आधी प्यार में कहीं प्रस्तुत कर दिया गया ये चैतन साम की विशेषता रही उस समय का सामाजिक परिवेश जैसा था उस परिवेश को बिल्कुल ईमानदारी के साथ में कहीं प्रस्तुत किया गया कि वृंदावन की उस समय क्या दशा थी इसको बहुत अच्छी तरह से जैसे इसी प्रसंग में हम देख रहे हैं कि वृंदावन की क्या दशा थी ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया इसी तरह से उपासना के क्षेत्र में जो साधन पद्धति है वो साधन पद्धति श्री चैतन चरतामृत में इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है कि भक्त साम्र सिंधु उज्ज्वल निर्मणी श्री सबके सार, रूप शिक्षा सनातन शिक्षा में श्री रायन प्रसंग में उन सारे सारों को निपण कर दिया और जो आचार संहिता है उस आचार संहिता को श्रीमद महाप्रभु ने समय समय पर अपने शिष्यों को सिखाते हुए और स्वयं ने उसका पालन करते हुए उस आचार संहिता को यहां पर बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया एक आदर्श रूप में उसको प्रस्तुत किया गया दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है उपासना की दृष्टि से ही नहीं साहित्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि उपासना की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व और इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्व सर्व भक्त गणाए आज्ञान ते बने जगदानंद कैल आलिंगन ऐसा कहकर के जगदानंद का महाप्रभु ने आलिंगन किया और जगदानंद चलिला प्रभु बंदि चरण जगदानंद प्रभु के चरणों की वंदना करके उस समय चले सब भक्तगण ठाई आज्ञा मागिल सब भक्तों के साथ में आज्ञा मांगी गई सबसे पहले मदन का मंदिर प्रकट हुआ फिर गोविंद देव जी का मंदिर प्रकट हुआ फिर गोपीनाथ जी का मंदिर प्रकट और इतिहास के क्रम में भी अकबर में और बाद में जो माफीनामा दिए गए और जो जमीन दी गई उनमें सबसे ज्यादा जो जमीन है वो सब गोविंद गोपीनाथ और तो मदन मोहन इन तीन मंदिरों को विशेष रूप से जागीर प्रदान की गई उस समय औरंगजेब औरंगजेब तक माने पहले अकबर फिर उसके बाद में जो जहांगीर और फिर अः शाहजहां औरंगजेब और इन तीनों ने जो संपत्ति प्रदान की वो सबसे ज्यादा गोविंद गोपिंदाथ मदन मोहन इन तीन मंदिरों को दी और इन्हीं तीन मंदिरों की जमीन पर बहुत सारे अन्य जो मंदिर हैं उन मंदिरों की रचना की गई रण जी का मंदिर गोविंद जी की पट्टे की भूमि पर है किराए पर है आज भी रणजी का मंदिर तो ये फिर बाद में जहा पर पत्थर उतरे रखा गया जी के के मंदिर बनने के लिए उस स्थान का नाम पत्थरपुरा बन गया मंदिर के लिए पत्थर लाल पत्थर उस समय प्रयोग करना निश्ध था और लाल पत्थर केवल सरकारी इमारतों में ही प्रयोग हो रहा था पर श्री सरनासन गोस्वामी जी के प्रभाव से जीव गोस्वामी जी के प्रभाव से और विशेष रूप से श्री श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के प्रभाव से लाल पत्थर का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई और फिर बहुत सारे लाल पत्थर के मंदिर वृंदावन में बने और उनके लिए गोविंदेव जी के मंदिर के लिए जो जिस स्थान पर पत्थर खले डाले गए और फिर वहां पर खुदाई हुई और उनमें इसका वो स्कल्पर बने वो स्थान पत्थर बना इस प्रकार गोविंद बाग पूरा बाग था फिर बाद में आदमियों ने वहां पर रहने वालों ने अपने आ, आ, जिसने जहां कब्जा किया कब्जा किया जहा प्लॉट कर गए वहां प्लॉट कर गए वो बगीचा समाप्त हो गया ऐसे बिहारीपोरा गौतम पाड़ा वृंदावन के जो मोहल्ले थे भट्टगल्ली ये सारे जो पुराने स्थान थे वे पुराने स्थान वे सब बने और उन पुराने स्थानों जो ठाकुर जी के थे फिर वहां पर सेवक बने सेवक बनने के बाद में फिर वो बगीचा बगीचा सब गए परंतु तो वो उसके बाद में वहां पर गली बस्ती हो गई अब बिहारीपुरा जो है उसमें सिंचाई करने के लिए जो कुआ थे वो अभी भी हैं उनके अवशेष तो सिंचाई करने के कुआ थे राट चलते थे और वहां पर वो बगीचा पूरा विराजमान था तो चारों कोने पर कुआ हैं, है सिंचाई की व्यवस्था है वो सारी विष्णु ब्रदा वो प्रकट रूप अभी भी उस समय का जो रूप रहा उसके कुछ अवशेष अभी भी विद्यमान श्री महा जगदानंद पंडित महाप्रभु के इन आदेशों को ग्रहण करके सब भक्तगण ठाई आज्ञा मांगिला जितने भी भक्तगण हैं उनके सामने इन्होंने आज्ञा मांगी और बन पथे चली चली वाराणसी आए और जंगल के रास्ते से चलते चलते आनंद पूर्वक ये वाराणसी आ गई तपन मिश्र चंद्रशेखर दोहेर मिल और बनारस में श्री तपन मिश्र और चंद्रशेखर इन दोनों से मिले उस समय श्री तपन मिश्र जी ये वृंदावन ही आ गए माने पूर्व बंगाल ढाका को छोड़कर के बांग्लादेश को छोड़कर के अब ये काशी में आकर के बस गए थे महाप्रभु जिस समय ढाका गए और ढाका में अपनी पाठशाला महाप्रभु ने खोली अपनी चटसार खोली उस समय महाप्रभु ने अपना टोला खोला तो उस समय वे वहां थे फिर इसके बाद में महाप्रभु आए और महाप्रभु के साथ में महाप्रभु ने कहा मैं काशी में तुमसे मिलूंगा तो ये काशी उस समय तक आ गए थे तपन मिश्र जी भट्ट जी के पिता ये वहां पर आ गए और चंद्रशेखर ये वैद्य थे लिखने का काम करते थे लिखिया उसका कार्य करते थे आजीव का लिखिया लिखिया थी इन चंद्रशेखर के साथ में भी श्रीमंद महाप्रभु के द्वारा भेजे गए श्री जगड़ा नंद वहां पर मिले काशन सुनीला का और इनके साथ में प्रभु की सारी कथा इन्होंने सुनी बनारस में काम अच्छा मिल जाता था पंडितों की जगह थी इसमें पुस्तकों की का कार्य लिखिया बने का जो कार्य था वो बनारस में खूब चलता था और ये उस लिखिया होकर के विराजमान थे और तो उस को जो पारिश्रमिक दिया जाता था उसी के आधार पर ग्रंथों के श्लोक संख्या निश्चित की गई जैसे श्रीमद भागवत में 18000 श्लोक हैं तो 18000 श्लोक का मतलब है गिन करके अठारह नहीं अक्षरों के हिसाब से अनिष्ट छन्न में जैसे 32 अक्षर हैं तो 32 अक्षरों के हिसाब से लिख करके वो पारिश्रमिक दिया जाता था लिखियाओं को तो उसके लिए पहले ये वे लिखिया इतना अंदाज रखते थे कि एक पेज में इतने अक्षर लिखे जाएंगे और उसके हिसाब से उनको पारिश्रमिक मिलता था और उसी के आधार पर ग्रंथों की रचना भी हुई ग्रंथ जो है उनका पारिश्रमिक उनको दिया गया 18000 हजार श्लोक इनका पारिश्रमिक दिया गया अब श्रीमदभागवत में श्लोक है जो पुष्पे का है इसे श्रीमदभागवत है महापुराणे इसको डेढ़ श्लोक इस माना गया है और शुक्रवाचो परीक्षित वाच ये जो है इनको अलग से एक श्लोक माना गया और जो अन्य श्लोक हैं बड़े बड़े छंद हैं उन बड़े बड़े छन्दों को भी जैसे मंद मन्द, मंदाक्रांता है श्रीधरा है जो लंबे लंबे छंद हैं उन लंबे लंबे छंदों को भी उनकी गणना भी अनुष्टुप के हिसाब से होती थी कि बत्तीस अक्षर के हिसाब से कितने अक्षर उसमें आए हैं तो उसको एक नहीं माना जाएगा उसको डेढ़ या दो कहीं कहीं ढाई ऐसा करके उसको माना जाएगा और उसके हिसाब से उनको भेंट दी जाती थी उनको में दिया जाता था मजदूरी चुकाई जाती थी लिखने की तो तपन मिश्र चंद्रशेखर दो हारे मिलिला चंद्रशेखर और तपन मिश्र इन दोनों से मिले चंद्रशेखर वही लिखने का काम करते थे ग्रंथों को लिखने का कार्य विशेष रूप से उनकी नकल उतारने का कार्य तार प्रभुर कथा सकल ही सुनिला और उनने श्री जगदानंद पंडित से श्रीमंद महाप्रभु के सारे समाचार को अच्छी तरह से सुना मथुरा आसिया शीघ्र मिल सनातन मथुरा आकर के ये सनातन गोस्वामी जी के साथ में शीघ्र ही मिले मथुरा आकर के सनातन गोस्वामी जी के साथ में इनका शीघ्र ही मिलन हुआ दुई संगे दो आनंदित मौने दोनों जनों के संग में दोनों को परम परम आनंदित हुआ आनंद हुआ सनातन गोस्वामी जी को जगदानंद से मिलकर के जगदानंद को सनातन गोस्वामी जी से मिलकर के परम आनंद की प्राप्ति हुई मथुरा आसिया शीघ्र मिलना सोनातन मथुरा आकर के फिर सनातन गोस्वामी जी से विशेष रूप से मिले वृंदावन के वर्तमान स्वरूप को प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान ये ग्वालियर का जो राजघराना है उसका बहुत बड़ा योगदान भरतपुर का योगदान विशेष रूप से गोवर्धन के निर्माण में भरतपुर का योगदान रहा और जितनी भी बुर्जी हैं वो सब भरतपुर के राजघराने की वहां पर बुर्जिया इत्यादि ये सारी बुर्जियां वहां पर बनाई वृंदावन में लक्ष्मीवाई का घाट केशी घाट ये सब माने जो आ, ये ग्वालियर का जो घराना था उसने घाटों के निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया बहुत बार तो सनातन कराईला तारे द्वादश बंद सनातन गोस्वाम ने इनको द्वादश बनों की यात्रा कराई बारह बन जो है उनकी यात्रा कराई और गोकुल में रहे दो हो, देखी महावन और महावन का दर्शन करके जी के पल्ली पार में महावन गोकुल इनमें रहे गोकुल में विशेष रूप से महावन देखने के बाद में गोकुल में ये आकर के रहे गोकुल दो हैं एक है पुरानी गोकुल एक नई गोकुल तो पुरानी गोकुल गो, गोकुल जो है वो है महावन और नई गोकुल बल्लभाचार्य जी के साथ में बाद में नई गोकुल की रचना हुई और श्री गुसाई जी विठलनाथ जी उनके सातों पुत्र उनकी अलग अलग हवेलियां वे गोकुल में स्थापित तो गोकुल दोहे दो देखी बन, महावन ये गोकुल में रहे पुष्टमार्ग के साथ में गौरी वैष्णव का बड़ा निकट संबंध रहा है बड़ा स्नेह संबंध रहा है श्री विठलनाथ जी के साथ में बहुत संबंध रहा है। तो गोकुल में विशेष रूप से रहे सनातन गुफा के दोहे रहे एक ठाई सनातन की गुफा में सनातन उसमें जी की जो गुफा है उस गुफा में माने अपनी कुटिया गुफा माने कुटिया संत गण जहां पर है उसमें दोनों एक स्थान पर रहते हैं पंडित पाक देवालय आई और पंडित किसी देवालय में जाकर के वहां पर रसोई करते हैं प्रसाद मिलता है उससे सनातन गोस्वामी जी और ये दोनों प्रसाद पाल लेते सनातन भिक्षा करे जाए महाबने सनातन गोस्वामी भिक्षा करने के लिए महावन में जाते हैं कभी मंदिर में जाकर के किसी मंदिर में जाकर के ये रसोई कर लेते हैं जगतानंद क्योंकि गुफा में तो जगह थोड़ी है कुटिया तो छोटी सी है तो वहां पर रसोई करने की जगह नहीं है सनातन गोस्वामी जी कोई चिंता नहीं ये तो माधुकरी करती है ये तो घर में रसोई करते नहीं है तो सनातन गोस्वामी महावन जा करके और कभी किसी देवालय में जाकर के वहां पर प्रसाद पाल लेते एक दिन सनातन ने पंडित निमंत्र नृत्य कृत्य कहते हो पाप चढ़ाए एक दिन जगदान जी ने सनातन गोस्वामी का निमंत्रण किया और अपने भजन उसको पूरा करके ये रसोई करना प्रारंभ कर रहे हैं अब वहां पर एक मुकुंद आ, नाम करके जो विद्वान हैं सन्यासी वे आए और इन्होंने अपने माथे के ऊपर कोई कपड़ा बांध रखा है अब उस प्रसंग को मुकुंद सरस्वती जी उनके प्रसंग का आगे के प्रसंग में वर्णन हरि लाल की जय के उनको माथे पर लगता हुआ जो गेरू का कपड़ा है घेरुआ कपड़ा वो सरार गजी को अच्छा नहीं लगा जब उनको ये पता लगा कि ये गेरू का कपड़ा तत्वतः तो महाप्रभु का कोई प्रसादी है तब तो उनको बड़े आनंद की प्राप्ति हुई एक बार तो सन्यासी वेश देख करके और सन्यासी वस्त्र देख करके उनको अच्छा नहीं लगा तो ये यहाँ पर महाप्रभु के संबंध से उस कपड़े को भी बड़ा आदर श्री सनातन चंदी वो चरित्र आगे बढ़े बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारम